लेकिन फिर इस बारे में कुछ देर तक ध्यान से सोचने के बाद अचानक से मैनेजर ने कहा रुकिए मैं अपने एचआर को फोन करता हूं उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी एक मिनट बस इतना कहते हुए मैनेजर ने अपने लैंडलाइन फोन से एचआर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया फिर उसने एचआर को करंट केस के बारे में बताते हुए सीधे ही मेहता के बारे में पूछना शुरू कर दिया हाँ हाँ पता है मुझे एचआर ने जवाब दिया उसका पूरा नाम अश्वनी मेहता है बड़ा अजीब आदमी था बॉस ने उसको छ महीने पहले यहां से निकाल दिया था कुछ काम ही नहीं करता था ना? बल्कि जाते टाइम वो मुझसे रुपए उधार भी लेकर गया था जब हर्षित ने ये सब सुना तो फिर उसने तुरंत ही इस शख्स के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया अच्छा एच साहब ये बताइए ये मेहता के पास ऑटो रिक्शा भी था क्या मैनेजर ने सवाल किया हाँ हाँ था तो कंपनी के एच ने तुरंत ही जवाब दिया कंपनी के लिए ब्रोकर का काम करके ज्यादा कमा नहीं पाता था क्योंकि यहाँ परसेंटेज पर काम होता है इसलिए वो दिन में ब्रोकर का काम करता था और रात में ऑटो चलाता था अच्छा एच आर साहब अश्विनी के पास अभी भी किसी फ्लैट की चाबी हो सकती है क्या मैनेजर ने फिर सवाल किया अभी मैनेजर ने अपनी बात ही खत्म नहीं की थी कि अचानक से हर्षित ने खड़े होते हुए कहा मुझे लगता है कि अब हमें इससे और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है अश्वनी मेहता ही मेन कातिल है जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी कंफ्यूज हो उठे ऐसे में सभी भागते हुए हर्षित के कम्प्यूटर की तरफ दौड़ पड़े जब वो लोग वहाँ पहुंचे तो देखा की हर्षित इस वक्त कम्प्यूटर में अश्विनी मेहता के एड्रेस की तरफ इशारा कर रहा था फ्लैट नंबर तीन बिल्डिंग दो रेंगल पार्क डिस्ट्रिक्ट जयपुर बड़े ध्यान से एड्रेस पढ़ा और फिर अगले ही पल वो बिल्कुल चौंकते बोल पड़ी। ये तो सेम बिल्डिंग सेम यूनिट ओ ये दोनों पड़ोसी है अश्विनी जल्दी से नीचे जाकर पापा की दवाई ले आओ और थर्ड फ्लोर से किसी बूढ़े आदमी की चलाने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी ठीक है जा रहा हूँ एक जवान से दिखने वाले लड़के ने चिल्लाते हुए कहा और फिर फटाफट सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे जाने लगा जब वो बेसमेंट में पहुंचता है तो वहां पर उसने देखा कि एक ओल्ड कपल कबाड़ वाले को पुराने खराब पड़े सामान को बेच रहा था ये दोनों लोग उसकी ही बिल्डिंग में सामने के फ्लैट में रहते थे वहाँ खड़ी बूढ़ी औरत बार बार कबाड़ वाले से सही से वेट करने के लिए कह रही थी वो बीच बीच में कबाड़ वाले का तराजू अपने हाथ में लेकर उसके खराब होने का संदेह भी जाहिर कर रही थी लेकिन कबाड़ वाला ये मानने को कत तैयार नहीं था कि उसके तराजू में कोई कमी है चूँकि अश्वनी ज्यादा बाहरी लोगों से मिलता जुलता नहीं था और ना ही उसे किसी से ज्यादा बात करना पसंद था ऐसे में उसने उन दोनों को इग्नोर कर दिया और आगे बाहर मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ने लगा लेकिन अभी वो चंद कदम ही चला था की अचानक ऐसी उसकी नजर वहाँ बेसमेंट में ही एक साइड पर पड़े एक बड़े से कार्टून बॉक्स आरोप पड़ी जिसमे काफी सारी पुरानी किताबे और स्क्रैप वगैरह रखा हुआ था हालांकि अश्विन का पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था लेकिन उसे पेंटिंग बनाना काफी पसंद था ऐसे में जब उसकी नजर बॉक्स के रखे एक स्केच बुक पर पड़ी तो फिर वो खुद को उधर जाने से रोक नहीं सका। सबसे पहले तो उसने वहाँ पर खड़े ओल्ड कपल के ऊपर एक नजर डाला जब वो निश्चिंत हो गया कि अभी भी वो दोनों उस कबाड़ वाले के साथ बहस करने में लगे हुए तब वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ उस कार्टून के पास पहुँच गया और फिर उसमें बड़ी स्केचबुक और ड्राइंग्स की किताबों को बड़े ध्यान से देखने लगा उस बॉक्स में कुछ ड्राइंग की बारीकियां सिखाने वाली किताबें भी मौजूद थी जिसे पढ़ते हुए अश्विनी उसे समझने की कोशिश कर रहा था उसका मन इन किताबों में लग गया था वो इस बॉक्स में पड़ी हुई सभी किताबों की और स्केचबुक को अपने पास रखना चाहता था लेकिन ये जो अंकल आंटी थे उससे आज तक अश्विनी ने कभी बात भी नहीं की थी ऐसे में वो उनसे सीधे इसे मांगने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था वो कुछ देर तक बड़े ध्यान से स्केचबुक के एक एक पन्ने को पलटते हुए उसमें बनी हुई पेंटिंग्स को निहार रहा था तभी अचानक से कबाड़ वाले और आंटी के बीच होने वाली बातचीत बंद हो चुकी थी और वो दोनों बूढ़े अंकल आंटी इधर की तरफ बढ़े चले आ रहे थे उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर अश्विनी काफी घबरा उठा था उसे कुछ समझ में नहीं आया की अब वो क्या करे इसी घबराहट में उसके दिमाग में न जाने क्या आया की वो पूरा कार्टून उठाकर बेसमेंट में दूसरी तरफ दौड़ पड़ा और फिर थोड़ी ही दूर जाकर एक बड़े से पिलर की आड़ में छुप कर बैठ गया उसकी सांस अटकी हुई थी आज जिंदगी में पहली बार उसने कुछ चुराया था ऐसे में उसके माथे पर डर के मारे पसीना आना भी शुरू हो गया था लेकिन उसे अभी भी डर लगा हुआ था कि वो दोनों अंकल आंटी कहीं अपना बॉक्स खोजने ना लग जाए लेकिन उन दोनों का ध्यान बॉक्स की तरफ गया ही नहीं वो आपस में बस कबाड़ वाले की बेईमानी की ही चर्चा करते रहे फिर वहां जो थोड़ा बहुत कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था उसे उन लोगों ने उठाया और फिर वहाँ से वापस चले गए अश्विनी पिलर के पीछे बैठकर बड़े ध्यान से उन लोगों की बातें सुनता रहा फिर जब उसे यकीन हो गया कि अब वो लोग यहाँ से जा चुके हैं तब जाकर उसने राहत की सांस ली ले। लेकिन इसके साथ ही अश्विनी को खुद के ऊपर हैरानी भी हो रही थी कि आखिर उसने ऐसी हरकत क्यूँ की स्केच भी भला कोई चुराने वाली चीज होती है काफी रात हो चुकी थी विक्रांत गाड़ी ड्राइव करता हुआ अश्विनी मेहता के ठिकाने की तरफ बढ़ा चला जा रहा था उसके मन में उस वक्त हजारों तरह के सवाल चल रहे थे और इसके साथ ही दिल के किसी कोने में थोड़ी बहुत खुशी भी हो रही थी ये गजब का सरप्राइज है रूही ने कहा हमें तो लग रहा था कि कबाड़ वाले ने डायरी चुराई है लेकिन ये तो केशव का पड़ोसी ही निकला अभी तुम पूरे यकीन से ये बात नहीं कह सकती विक्रांत ने बगल पैसेंजर सीट पर बैठी हुई नैना से रूही की तरफ देखते हुए कहा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या पता ये महज एक इतफाक हो नैना के जवाब से रूही थोड़ी नाखुश नजर आ रही थी सो उसने नैना को अजीब सी नजरों से देखते हुए बोलना बंद कर दिया जब विक्रांत का ध्यान उन दोनों के कोल्ड वॉर पर गया तो उसने बात को संभालते हुए कहा अगर ये मेहता वाकई में काल है तो फिर उसे अभी बिल्कुल भी भनक नहीं होगी कि हम लोगों को उसके ऊपर शक हो गया है और आज रात में हम उसे अरेस्ट करने वाले जब विक्रांत ने अपनी बात खत्म की तो उस पर न तो रूही ने कुछ रिस्पॉन्स दिया और ना ही नैना ने कोई प्रतिक्रिया दी जिससे विक्रांत थोड़ा लज्जित हो उठा इसके बाद तो गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा पसर उठा उस वक्त गाड़ी में सिर्फ ये तीन ही लोग थे क्योंकि अनुष्का और हर्षित अभी भी पुलिस स्टेशन में बैठकर केस से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे इन लोगों को पुलिस स्टेशन से मेहता के लोकेशन तक पहुँचने में लगभग एक घंटे का समय लग गया रात का टाइम था तो वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था विक्रांत ने गाड़ी सीधे सोसाइटी के भीतर घुसाते हुए बिल्डिंग तीन के यूनिट एक के नीचे खड़ा कर दिया इसके बाद ये लोग गाड़ी से बाहर निकलकर इस पूरे एरिया को ऑब्जर्व करने लग गए वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था जितने फ्लैट नजर आ रहे थे उन सभी की लाइट्स ऑफ थी मेहता के थर्ड फ्लोर वाले फ्लैट में भी अंधेरा छाया हुआ था ऐसे में ये कहना मुश्किल था कि मेहता उस वक्त फ्लैट के भीतर मौजूद है या नहीं